श्री श्री चैतन्य चैतावली प्रादुर्भाव काला नष्ट भक्ति योगम निजम यदुष्कर्तम कृष्णचैतन्यनामा आविर्भूतस्त पादार विंदे गाढ़ गाढ़ लीयता चित्तभृ काल के प्रभाव से लुप्त हुए अपने भक्तिग को प्रकट करने के निमित्त जो कृष्ण चैतन्य के रूप में आविर्भूत हुए हैं वे चंचरित चित्त उन्हें चैतन्य भगवान के चरणों में निरंतर रूप से गुंजार करता रहा अर्थात इन चरणों का परित्याग करके कहीं अन्यत्र मत जा भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्रीमुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है मैं योग से ज्ञान से जप से तप से समाधि से तथा तो यज्ञ यागादि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि भक्ति से प्रसन्न होता हूँ केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा मेरा यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ और मेरा प्रभाव कितना है जिस भक्ति की इतनी महिमा है वह भक्ति जिसके हृदय में हो उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है वास्तव में भगवान और भक्त नाममात्र के ही लिए दो हैं भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है भगवान स्वयं ही कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूँ कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे तो मैं क्षमा कर भी सकता हूँ किंतु भक्त द्रोही के अपराध को मैं क्षमा करने में असमर्थ हूँ भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घुमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूली उड़ मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यहीं तक नहीं भगवान स्वयं भक्तों का भंजन करते हैं भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे महाराज युधिष्ठिर प्राय हर समय ही उनके पास रहते थे उन्हें भगवान के बिना चयन ही नहीं पड़ता था एक दिन रात्रि के बारह बजे महाराज भगवान के स्थान पर पहुँचे उस समय भगवान समाधि में बैठे हुए थे धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और असमय में आने का कारण पूछा धर्मराज ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया भगवन और बातें तो मैं फिर पूछूंगा। इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ है उसका उत्तर पहले दीजिए आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनी हैं ऋषि महर्षि देव देवदानव देवता तथा मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं इस समय आपको समाधि में बैठा देखकर मुझे महान कुतूहल उत्पन्न हुआ है कि आप किसका ध्यान करते होंगे धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कुराने के साथ बोले धर्मराज यह ठीक है कि संपूर्ण जगत का एकमात्र मैं ही भजनीय हूँ किंतु मेरे भी भजनीय भक्त हैं मैं सदा भक्तों का ध्यान किया करता हूं। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा अच्छा इस समय आप किसका ध्यान कर रहे थे भगवान ने गद्गद कंठ से कहा जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है जो एक दो दिन से नहीं कई महीनों से बाणों के सैया पर बिना खाए पिए पड़े हुए हैं संपूर्ण शरीर तीरों से भिदा होने पर भी जो मतपरायण ही बने हुए हैं उन्हें भक्तराज विष्ण पितामह का मैं इस समय ध्यान कर रहा था भगवान की इस भक्त वत्सलता की बात सुनकर भक्त की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं उनकी भक्ति उनकी कृपा के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकती ज्ञान कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं जब कर्म की शिथिलता देखते हैं तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं जब ज्ञान का लोभ देखते हैं तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्त की महिमा बढ़ाते हैं उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता क्योंकि स्वयं परिपूर्ण स्वरूप हैं लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं भगवान के लिए कोई बात सहसा या अकस्मात नहीं जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने के अनंतर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि देखें अब क्या हो इतने में ही रंग मंच पर सहसा दूसरे नए पात्रों का देखकर हम चकित हो जाते हैं किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें सहसा या अकस्मात कुछ भी नहीं उसे आज से अंत तक संपूर्ण नाटक का पता है इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा इसी प्रकार इस जगत के रंगमंच पर भगवान जो नाटक खेल रहा है उसका उन्हें रत्ती रत्ती भर पता है उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं है भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है हम किसी घटना को देख ही उसे नई और सहसा उत्पन्न हुई बताने लगते हैं यही हमारी अपूर्णता है कार्य को देखकर कारण के संबंध में सोचते हैं किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाते हैं इसीलिए उन्हें किसी भी घटना से कोई आश्चर्य नहीं होता शाके चौदह सौ सात संबत पंद्रह सौ बयालीस विक्रमी के फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस है संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपने अपने शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्त की विशुद्धता पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की भगनी होली जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी स्वयं जल गई किंतु इनका बाल भी बाका नहीं हुआ इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है आज के दिन जीवन में नवजीवन का संचार होता है वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती है साल भर के वैर द्वेष तथा अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है आज के दिन शत्रु मित्र का कुछ भी विचार न करके सबको गले से लगाते हैं इतने दिनों से होली होती तो थी किंतु यथार्थ होली तो आज ही है तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के एक कोने में बैठे हुए हैं मिश्र जी के पास सांसारिक धन नहीं है फिर भी ब्राह्मणों का जो धन है जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है उस धन का अभाव नहीं है मिस्र जी का घर छोटा सा है किंतु है खूब साफ सुथरा संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा है आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा लगा हुआ है एक और एक गौ बंधी है ब्राह्मणी ने तांबे तांबे के तथा पीतल के बर्तनों को खूब मांझ कर एक और रख दिया है धूप लगने से वे चमक उठते हैं मिस्र जी भोजन करके पुस्तक को पढ़ने लगे हैं तीसरे पहर के बाद शशि देवी को कुछ प्रसव वेदना सी प्रतीत हुई घर में दूसरी कोई स्त्री थी नहीं सास तथा देवरानी जेठानी सभी श्रीहट्टिलहट में थी यहाँ तो शचि देवी का पितृगी था इसलिए पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन को इन्होंने बुला लिया धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी और साथ ही भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी भगवान मरीच माली अस्ताचल को प्रस्थान कर गए किंतु तो भी पूर्णिमा के चंद्र उदय नहीं हुए कारण कि वे चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा में थे इसी समय राह ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया ग्रहण का स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ थी असंख्य नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त एकत्रित हुए थे सभी के कंठों से राम कृष्ण हरि की ध्वनि निकल रही थी जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे वे भी उस दिन प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कर रहे थे हिंदुओं को चिढ़ाने के ब्याज से मुसलमान भी हरि बोल हरी बोल कहकर हिंदुओं का साथ दे रहे थे इसी महान आनंद के समय में नामावतार श्री देव का प्रादुर्भाव हुआ शचि देवी की भगनी ने यह शुभ समाचार मिश्र जी को सुनाया मिस्र जी की प्रसन्नता को तो कुछ ठिकाना ही न रहा वे तो पहले से ही अत्यधिक आनंदित थे किंतु अब तो उनके आनंद की सीमा ही न रही क्षण भर में बिजली की तरह यह समाचार मोहल्ले में भर में फैल गई स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वही मिस्र जी के घर दौड़ा आया श्री अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी श्रीवास की स्त्री आदि शचि देवी की जितनी अंतरंग सहेलियाँ थीं वे उपहार ले लेकर बच्चे को देखने के लिए आ गई विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर शची देवी के पिता नीलाम्बर चक्रवर्ती भी अपस्थित हुए वे तो प्रसिद्ध ज्योतिषी ही थे उसी समय उन्होंने गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे और मिश्र जी से बोले यह बालक कोई महान पुरुष होगा इसके द्वारा असंख्यों जीवों का कल्याण होगा इसके राजग्रह स्पष्ट इस बता रहे हैं कि यह असाधारण महापुरुष होगा इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ उनका हृदय कह रहा था कि इस समय यदि मेरे पास कुछ होता तो उसी समय सर्वस्व दान कर डालता फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने अन्य वस्त्र का दान अभ्यागत तथा ब्राह्मणों के लिए दिया इस प्रकार वह रात्रि आनंद तथा उत्साह में ही व्यतीत हुई दूसरे दिन धुल्हेड़ी थी उस दिन सभी परस्पर में मिलकर धूली कीस तथा अबीर गुलाल और रंग से होली खेलते हैं बस उसी दिन कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्श परश का भेद नहीं मानते सभी परस्पर में मिलते हैं उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल तथा ददही हल्दी डाल रहे थे मानो आज नंदोत्सव मनाया जा रहा हो भक्तों ने अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जयघोष कर रहे हैं और भक्तों को अभयदान देते हुए आदेश कर रहे हैं कि अब भय की कोई बात नहीं तुम्हारे दुर्दिन अब चले गए नवद्वीप में ही नहीं संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी कि जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरी बोल हरी बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी